बोलो शिवगर सरकार की जय की मदन लाल हरि बो बोलो पृंदा वंदे हरि लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय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 श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गुलंद हरि लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंद नो यस्य य कमलगल्तम वाग्मयमृतम जगत्पेबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लत श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमा तत् हृदय हम बराक रूपोपि तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचतन्यदेव से वंदे हम श्री गुरु और श्रीगुरोपकमल श्रीगुरून वैष्णवां श्रीूप साग्र जा सह गण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्रीराधापादा सह गण ली विशाखान्ता नमस्कृत्य नरम चोत्तम दीवीं सरस्वती ततो तत् जयंती अनर्पित चरी चराणयावती नक्कल समर्पयत मुन्नतोज्वलसा स्वभक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदर द्वितक संी सदा हृदय कंधरे स्वचीनंदन हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जनईक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीव मे कन्दमतेर्दया तुलसी यत्र ये यदना च पुराण पठनम यू बिहारी लाल की जय 122 श्लोक परम मंगल श्री राधा सुधानिधि श्री किशोरीजी की महिमा का गायन करते हुए कहते हैं के उपास से चरणुजता किशोरी गणई महदेरभपूरष अपरिभा्य भावत्सव आगार रसधामिनी स्वपद पद्म सेवा सेवाध विधे मधुर कृति मधीश्वरी अपनी अधीश्वरी श्री स्वामीजी स्वामी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री स्वामी जो आप कृपा करके मेरे ऊपर अपूर्व कृपा करें संबोधन उपास्य चरणाम्बुज जिनके चरणाम्बुज ही मेरे परम परम उपास्य हैं, ऐसी हे श्री राधिका जिनके चरणाम्बुज चरण कमल मेरे परम परम उपास्य हैं। यहां अम्बुज शब्द जब दिया तो अपने आप ही रूपक के द्वारा यह पता लग रहा है कि भक्त का जो चित्त है दासी का चित्त वो भ्रमर है तो रूपक की अपेक्षा के कारण अपने आप ही यह पता लग रहा है कि भक्त का जो चित्त है वह भ्रमर होकर के विराजमान है क्योंकि संयोग योग इनके माध्यम से भी अर्थ का निर्धारण होता है अभी यदि लक्ष्मण के साथ में राम का प्रयोग किया जाएगा तो दशरथ नंदन राम का ही प्रयोग होगा बलराम का प्रयोग नहीं होगा तो संयोग होने पर वस्तु जो है वो एक जगह सुनिश्चित हो जाती है संयोग के द्वारा भी कहीं तो जहां चरण कमल कहे गए वहां मन भ्रमर अपने आप ही जुड़ जाएगा तो कमल के साथ में भ्रमर भोरा भी लोटस के साथ में उसका जोड़ा अपने आप ही जोड़ा हुआ है तो से चरणाम मुझे मेरी उपास्य श्री स्वामी जो है मैं उनकी दासी हूं और उनके चरणाम भुज में मेरा मन रूपी भ्रमर निरंतर निरंतर विराजमान रहे ब्रजभताम किशोरी गणई महध्य रुषयी अपरिभाव्य भावोत्सव ब्रजभ्रताम किशोरी गणई ब्रज की जो जो ब्रज के गोप है ब्रजभ व्रजमाने पशुओं का गायों का समूह उसका नाम है ब्रज और उन ब्रजभतामा माने गोप समूह उन गोप समूह की जो किशोरी किशोरीगण हैं, उन किशोरी किशोरीगणों के द्वारा और किशोरी किशोरीगणों के द्वारा ही नहीं महाद्वीर पुरुष ही बड़े बड़े पुरुष जन जो हैं, महाजन पुरुषजन उन पुरुषावतारों के द्वारा संकर्षण प्रद्युम्न अनुरुद्ध इनके द्वारा भी तीनों अवतारों के द्वारा भी पुरुष जनों के द्वारा और महाद्वी माने बड़े बड़े ब्रह्मा इत्यादि जो मत जान उनके द्वारा भी अपरिभाव्य भावोत्सवे अपूर्व अपरिभाव माने जिनकी सीमा नहीं है ऐसे भाव को प्राप्त करके असीम भाव को प्राप्त करके जो विराजमान है ऐसे उनको भी अपरिभाव्य माने असीमित प्रेम प्रदान करने वाली उत्सव प्रदान करने वाली हे श्री के, हे मेरी स्वामी ये किशोरी जी का उत्सव संबोधन है किशोरी कैसी हैं बोले हे किशोरी जी जो अपर भाव्य भावोत्सव है अपर भाव्य माने असीमित जिसका, जिसकी सीमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है नाप्तोल नहीं की जा सकती परिभाव भावना माने नाप्तोल करना वो नाप्तोल जहां पर नहीं की जा सकती है असीमित ऐसे भाव का आनंद प्रदान करने वाली हे मेरी श्री स्वामी जी जो, आपकी जयव, हो आपकी जय हो जय मेरी आप उपास्य हैं आपके चरण परम मधुर और आकर्षक गंध से युक्त मधु से युक्त हैं और जैसे गंध और मधु से आकर्षित आकर के कोई मधुप कोई भोरा कमल में निवास करता है इसी प्रकार मेरा चित्र रूपी भ्रमर आप में निवास कर रहा है वृज वि किशोरी गण ही वृज की जितनी भी किशोरीगण है उन किशोरी गणों के द्वारा आपकी सर्वोत्तम आराधना की जाती है ब्रिजभताम किशोरी कह करके ब्रज की गोपी गोप जनों की किशोरी अब यहां पर कहीं दुर्लभता भी अपने आप संकेतित हो रही है किशोरी कहकर के वे किशोरीगण किसी ब्रिजान ब्रजनों की हैं तो यह भाव भी कहीं ना कहीं संकेतित हो रहा है क्योंकि तो दुर्लभता सर्वोर्ध जो माधुर्य है वो सर्वोद्ध माधुर्य उसमें प्रकट हो रहा है तो ब्रिज के माने गोपो के गायों के समूह का पालन करने वाले जो गोप गण हैं उनकी जो किशोरी है अर्थात जिनकी श्याम सुंदर में बड़ी दुर्लभतामयी प्रीति विराजमान है ऐसी गोपी गोपीगणों के द्वारा सर्वोत्तम रूप में उन श्याम सुंदर की आराधना की गई अब उनसे कमाए पहले सर्वश्रेष्ठ का वर्णन करके फिर प्रणन कर रहे हैं कि महावीर बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्मा आदि जो है वे भी श्री राधिका के चरणों की वंदना करते हैं फिर पुरुषई, बड़े बड़े जो पुरुष हैं बड़े बड़े राजा अधिकारी और पुरुषों में तीन पुरुष हैं संकर्षण प्रद्युम्न और अनुरुद कारणारायण शाही संकर्षण जो कि प्रकृति का ईक्षण करते हैं गर्भोदशाही श्री प्रद्युमन जो कि सहस्त्र शीर्षा स्वरूप है और जो ब्रह्मा हृणगर्भ उनका यक्षण करने वाले हैं और विष्णु गर्भ जो क्षीर समुद्रशाही है क्षीरोदशाही तो कारणशाही गर्भोत्शाही और क्षूरोही तो जो विष्णु हैं वो विष्णु जीव मात्र के हृदय का में विराजमान होकर के अंतर्यामी रूप में उनका शासन करने वाले हैं ऐसे महद भी माने सनका ब्रह्मा इत्यादि के द्वारा और पुरुष ही माने पुरुषावतार संकश्न अनुरुद्ध और सारे राजागण सारे शक्तिशाली जन उनके द्वारा परिभाव्य जिनकी परिभावना की जाए माने जिनको स्वामिनी के रूप में जिनकी वंदना की जाए परिभावी माने जिनका आदर किया जाए और उस आदर की भावना में महत्व ज्ञान में परिभावी माने महत्व ज्ञान उस महत्व ज्ञान में भावोत्सवे उनको आनंद प्रदान करने वाली हे श्री राधिके आप विराजमान हो उनको भाव का उत्सव प्रदान करने वाली आप हो अगाध रसधामिनी और श्री के कैसे हैं बुले श्री राधिक आप हे श्री मेरी स्वामी जी अगाध रस धामिनी अगाध रस की समुद्र है रस की समुद्र है स्वपद पद्म सेवा विधौ आप मुझे अपने चरण कमलों की अपूर्व सेवा प्रदान करें अपने चरण कमलों की जो अपूर्व सेवा है वो अपूर्व सेवा में मुझे आदेश प्रदान करें तो स्वपद पद्म सेवा विधौ विधे ही मुझे आदेश प्रदान करें मधुर मधुरोज्वलाम एव कृतिम ममाधीश्वरी हे मेरी अधीश्वरी मधुर उज्ज्वल रस उस मधुर उज्ज्वल रस को जैसे मुझे प्रदान करें और मधुर उज्जवल रस में मधुर उज्ज्वल इव कृतिम मधुर उज्ज्वल रस की कृति माने कार्य उन कार्य को प्रदान करने में मुझे अधिकृत करें सर्वोत्तम मधुर रस है, है श्री रस और रस में भी उज्जवल कहने का तात्पर्य है कि जहां पर कोई कारण नहीं हो इसलिए उसको उज्जवल कहा गया मधुर रस तो रुक्मणी जी में भी है लक्ष्मी जी में भी है परंतु उज्जवल कहने का मतलब है कि वहां पर हेतु नहीं वहां पर हेतु है रुक्मणी जी कृष्ण के प्रीति में हेतु है उनका विवाह लक्ष्मी जी और श्री नारायण इनकी हेतु में भी कारण है कि वे उनकी शक्ति भी हैं और साथ ही साथ में शक्ति के साथ साथ कहीं विवाह संबंध भी है वरण भी है वर्माला लेकर के वर्ण वरण है परंतु यहां पर कोई भी प्रकार का ये वरण और कोई भी प्रकार का हेतु नहीं है इसलिए मधुर कहने से काम नहीं चला उज्ज्वल कहने का भी कि भी आवश्यकता हुई और उज्ज्वल कहने का तात्पर्य है कि निरुपाधि होकर के हो करके, स्वार्थ रहित होकर के जहां प्रीति है वो श्री राधिका में ही विराजमान है ऐसी स्वार्थ रहित प्रीति कहीं नहीं और ऐसी निरुपाधि प्रीति कहीं दूसरे में नहीं ऐसी मधुर उज्जवल रसपूर्ण जो सेवा है उस सेवा में मुझे अधिकार प्रदान करें अगाध रस धामी एक सौ बाईस अगाध रस धाम, नहीं, अगाध रस धाम नहीं। के आप अगाध रस की धाम है जिस रस का कोई पार नहीं है जिस रस की कोई सीमा नहीं है ऐसे अगाध रस की धाम माने स्थान होकर के आश्रय होकर के विराजमान है कृपा करके, करके, करके स्वपद पद्म सेवा विधौ अपने चरण तमल की सेवा प्रदान करने में विदय मधुर उज्वल कृषि राज के मुझे मधुर उज्ज्वल जो रस है उस मधुर उज्ज्वल रस के समय मुझे अपनी सामीप्य की सेवा प्रदान करें तो सालों की की अपेक्षा सामीप्य सेवा अधिक महत्वपूर्ण है और ये रस्तों का कहीं विचार रहा कि जिनको सालोक्य का अधिकार मिला है उनको अधिकृत जो जन हैं वे रोक देंगे जैसे संकादिकों को शीख कृष्ण के, के दर्शन करने का श्री नारायण के दर्शन करने का सालों की मुक्ति का अधिकार प्राप्त है दर्शन करने का अधिकार प्राप्त है बैकुंठ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है परंतु बैकुंठ के छह जो परकोटा हैं, उनमें तो वे चले जाएंगे परंतु सातवा जो परकोटा है वो सातवें अंतपुर के परकोटा में प्रवेश करने का अधिकार जय विजय रोक सकते हैं उनको भी रोक सकते हैं कहा जा रहे हो रोक जाओ क्योंकि अंतपुर में जाने का अधिकार उसको ही प्राप्त होगा जिसको सामिप्य सेवा का अधिकार प्राप्त है साष्टी सालोक्य सारूप्य सामिप्य चार प्रकार की जो मुक्ति है इनमें साष्टी का तात्पर्य है भगवान जैसा भै प्राप्त हो जाए पंत भगवान जैसा भैम प्राप्त हो गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि जब चाहो मुंह उठाओ और चले जाओ ऐसा अधिकार नहीं होने पर सुदामा को अम्बरीश को भगवान ने अपने शरीर का अधिकार दे दिया संपत्ति दे दी पंत तो संपत्ति देने पर भी उनको ये अधिकार नहीं है कि नुकुंज में भगवान शयन कर रहे हैं उस समय धर हुए मुंह उठाया और भीतर घुस जाए भगवान के शैया भवन में यह अधिकार प्राप्त नहीं तो साष्ट्री मुक्ति की अपेक्षा सालों की मुक्ति और अधिक श्रेष्ठ मतलब रिष्टि माने समृद्धि समृद्धि संपत्ति अपने जैसी संपत्ति दे दी परंतु तो उसकी अपेक्षा संपत्ति तो बहुतों को मिल जाए उसे कोई मतलब नहीं है उसे कहीं भीतर पहुंचने का अधिकार नहीं साष्टी तो का मतलब है माने संपत्ति वो भगवान जैसी मिल गई है परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि तो उनको बीते जाने का अधिकार प्राप्त हो रहा है उससे भी बढ़कर के जो मुक्ति है साष्टी से वो है सालोक सालोक सालोक्य माने दर्शन करने का अधिकार बैकुंठ में पहुंच करके धाम में पहुंच करके दर्शन करने का अधिकार एक नगर में रह रहे हैं और वहां पर भगवान जब निकलेंगे तो दर्शन करने का अधिकार उनको ज्यादा सुलभ है तो दूसरा जो हुआ वो हुआ सालोख्य साष्टी की अपेक्षा की ज्यादा श्रेष्ठ सालोखी की भी अपेक्षा सारुप्य और ज्यादा श्रेष्ठ कुछ लोगों को भगवान ने अपने शरीर का चतुर्भु रूप दे रखा है सारूप्य दे रखा है परंतु तो सारूप्य मुक्ति मतलब यह नहीं है कि भगवान के शैया भवन में मुंह उठाया और धड़धराते हुए कुछ जाओ अधिकार प्राप्त नहीं उससे भी बहकर जो अधिकार है वो कौन का है सामिप्य का सामिप्य का अधिकार जहां दिया हुआ है जिसको प्राप्त है वही वहां जाएगा दूसरा व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं करेगा साम्य प्रवेश नहीं करेगा इसलिए जब श्री नारायण शरण चयन कर रहे हैं लक्ष्मी जी आपके चरणों को पलोट रही हैं उस समय जो बैकुंठ नाथ के शैया भवन की दासी हैं वे तो पीक दान पीखदान दान पंखा बीजना अतर गुलाब जल इनको लेकर के भीतर शैया भवन में प्रवेश करेंगे परंतु तो संकाधिक यदि जाते हैं तो जब ये उनको रोक देंगे को भी अधिकार है भगवान ने संकातकों को यदि द्वार पाल बनने का अधिकार दिया है और ये उनको अधिकार दिया हुआ है कि भाई शयन के समय केवल सामिप्य अधिकार वाले ही मेरी शैया में आए शैया भवन में आए साष्टी सालोक्य सारूप्य वाले नहीं उनको रोक दिया जाए तो संकालिकों को, को यह अधिकार मिल गया कि वे ज्ञानी जनों को संकारिकों को भी रोक देते हैं जब विजय को यह अधिकार प्राप्त है कि वे उनको भी संकारिकों को भी रोक देते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान भक्त बत्सल होने के कारण और ब्रह्मण्य देव होने के कारण ब्राह्मणों के द्वारा की गई सेवा में अवहेलना उसको ब्रह्मण्य देव होने के कारण क्षमा कर देते हैं प्राय जहां भी पुजारी रखे जाते हैं वो ब्राह्मण वर्ल्ड के ही रखे जाते हैं क्योंकि तो भगवान का एक स्वभाव है कि ब्राह्मणों के द्वारा यदि सेवा में कोई चूक भी हो जाती है तो भगवान ब्रह्मण्ड देव होने के कारण ब्राह्मणों की सेवा स्वीकार कर लेते हैं और उनके अपराध पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ब्राह्मण स्वभाव से ही भगवान को ज्यादा प्यारे हैं इसलिए प्रायः पुजारी और यज्ञ में पुरोहित जो है उनको ब्राह्मण वे ही पुजारी और यज्ञ के कार्य को करने में उनको ही पुरा माने आगे हित माने रखा जाए उनको सेवा के कार्य में जिसको आगे रखा जाए उसका नाम पुरोहित यज्ञ के कार्य में तो भगवान प्राय देव होने के कारण ब्राह्मणों के द्वारा किए गए अपराध को भगवान छोड़ देते हैं परंतु भक्त का एक स्वभाव है कि उसको भगवान ने जिस कार्य में नियुक्त किया है वो अपने कर्तव्य में कभी भी किसी भी प्रकार का शिथिलता धारण नहीं करता है वह अपने कर्तव्य का पूरी तरह से पालन करता है बिना इस बात की परवाह किए कि कौन कितना बड़ा है भगवान को इस समय शयन कर रहे हैं ब्राह्मण जाएंगे ब्रह्मण देव होने के कारण भगवान हड़बड़ा करके उठ करके बैठे अब जैसे तैसे तो नीलाई है बड़ी देर में करवट बदल रहे थे अब हम नीलाई है और ब्राह्मण को आया हुआ देखकर के हर बड़ा करके उठ करके यदि भगवान बैठेंगे तो कई सिर में दर्द हो गया तो कैसे होगी संभव नहीं है कल्पना तो ब्राह्मण तो वैष्णव तो कल्पना करेगा भक्त तो, तो कल्पना करेगा ही इसलिए जय विजय ने संकादिकों को भी रोक दिया और कहा नहीं तुम तो भीतर नहीं जाओ <laughs> भगवान के सुख का विचार करके हमको यह अधिकार मिला है कि इस समय जो सामीप्य मुक्ति वाले हैं सामीप्य अधिकार वाले हैं उन दासियों को तो भीतर प्रवेश कराया जाए परंतु तो जो सालों के अधिकार वाले हैं उनको इस समय प्रवेश नहीं कराया जाए अनवसर के समय इसलिए वे संकों को भी रोक देते तो ये रस की एक रीति है और उस रस की रीति में भगवान उदार होकर के भरने ब्राह्मणों के अपराध को क्षमा कर दे परंतु जो भगवान के भक्तगढ़ हैं वे भगवान के सुख के साथ में कभी भी समझौता नहीं करते वे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे साल अ, अ, अ, सालों की अधिकारी है की के अधिकारी भगवत कृपा से इनको भगवान का दर्शन करने का बैकुंठ में जाकर के दर्शन करने का अधिकार है तो ये आ, के अधिकारी पांचवी मुक्ति के अधिकारी हैं परंतु तो भगवान ने विशेष रूप से इनको ये अधिकार प्रदान किया है कि ये सालुकी भी दर्शन कर सके परंतु तो सालुकी को इन्होंने रोक दिया जय विजय ने सालुख्य को रोक दिया क्योंकि भक्तों का जो स्वभाव है वो ये है कि भगवान भक्तवसलता के कारण भक्त के अपराध को भले क्षमा कर दे भगवान ब्रह्मण देव होने के कारण ब्राह्मण के अपराध को भले क्षमा कर दे परंतु तो भक्त कभी भी अपने अधिकार से और भगवान के सुख से कभी भी समझौता नहीं करता है इससे भगवान से प्रतिकूल शील हो करके वह बैठ जाता है और प्रतिकूल प्रतिकूलशील होकर के वह भगवान के विरुद्ध आचरण करने लगता है जैसे श्री पार्वती जी उनके सामने यह निश्चित के तो भगवान रुद्र की शिव की निंदा करें कि अम लोक गुरु धर्म वक्ता शरीर ये लोक के गुरु हैं धर्म के वक्ता है। तो हैं परंतु आज से मुख्य समायाम भाई मृत्युभु भादे सभा के बीच में पत्नी को गोद में लेकर के ये भगवान शिव बैठे हैं ये उचित नहीं है अरे जब तुम धर्म का उपदेश दे रहे हो तो तुमको वैसा आचरण भी दिखाना चाहिए क्योंकि तुम्हारे वचन का जितना प्रभाव पड़ेगा उससे ज्यादा प्रभाव तुम्हारे आचरण का पड़ेगा तुम तो विषयासक्त होकर के सभा के बीच में बैठोगे और धर्म का उपदेश दोगे दूसरों को का उपदेश दोगे तो वो वैदांगिक का उपदेश क्या लगेगा इसलिए सभा के बीच में पार्वती को गोद में लेकर के ये तुम बैठे हो तो ये उचित नहीं है शिष्य हंस दिए मन में विचार कर रहे हैं भाई ठीक है ये मेरा जो मित्र है मैं भी संकर्षण श्री संकर्षण भगवान का सेवक हूं और चित्रकूत चित्रकेतु भी संकृष्ण भगवान का सेवक है इससे हम दोनों हो गए मित्र रुद्र भगवान अपने आप को भक्त करके मानते हैं यीशु करके नहीं मान रहे बोले हम दोनों हो गए मित्र संकृष्ण भगवान के सेवक होने के कारण और मित्र का ही अधिकार बनता है कि वह मित्र के साथ में हंसी कर सके ठीक है मेरी हंसी कर ले मैं सब सुन रहा हूं एक एक बात का जवाब दूंगा कि एक लोक गुरु वो लोक के गुरु भैया तू भी तो लोक का गुरु है भगवत कथा का गायन करते हुए डोलता है तू भी लोक गुरु है उपदेशक है धर्म का वक्ता है तू भी परंतु एक बात बता मेरी गोदी में जो बैठी हैं ये पार्वती मेरी क्या लगती हैं बोल ये आपकी ही स्वरूप है शक्ति है कहना पड़ेगा अंत में ये आपकी पत्नी है बुल बोले पत्नी नहीं ये आपकी शक्ति है बोले और बोले ये आपसे अभिन्न है ये कहना पड़ेगा परंतु तो यदि मैं तुझसे पूछूं कि तेरे विमान में ये ये इतनी अफसराए बैठी हुई हैं जो तेरे साथ में गायन कर रही हैं ये तेरी क्या लगती हैं तो तू चुप रह जाएगा क्योंकि न तो ये तेरी पत्नी है न ये तेरी शक्ति है ये तो मेरी कृपा से दी गई तेरे लिए तेरे गायन में सहायता करने के लिए सहायता मात्र होकर के तेरे विमान में बैठी हुई हैं तो हम दो मित्रों के बीच में कैसा सुंदर प्रयास होता चित्रकेतु और रुद्र के बीच में पार्वती जी को तो भगवान शिव तो सहन कर रहे हैं उसको प्रयास समझ करके परंतु तो पार्वती सहन नहीं करेंगे क्योंकि तो भक्त का ये स्वभाव होता है कि यदि कहीं भगवान का अनादर किया जाता है तो भक्त सहन नहीं करता है से पार्वती जी ने सहन नहीं किया और पार्वती ने सहन नहीं किया न करके पार्वती जी टेहे वचन गए अम कि ये इस संसार में अब कोई नया धर्म वक्ता धर्म का वक्ता उत्पन्न हुआ है कोई नया उत्पन्न हुआ है बेटा तू शिव जी के स्वरूप को नहीं जानता है अतः पापी सिंह योनिम आश्रिमया दुर्मते अरे दुर्मते तू पापी आसुरी योनि को प्राप्त कर आसुरी योनि उनकी प्राप्ति हो तो पार्वती जी ने शाप दे दिया यथे भूयो महतांत न करता पुत्र के बेशा जिससे बेटा आगे तू बड़े लोगों का ऐसे अपराध न करे श्री चित्तकेतु तो पार्वती जी के चरणों को पकड़ करके चुपचाप सुन रहे हैं गुटर गुट कुछ बोल नहीं रहे हैं क्योंकि बालक का एक स्वभाव होता है कि उसे थप्पड़ पीटे तब भी बालक मां से ही लिपटता है ऐसे ही पार्वती जी भले श्राप दे रही हैं परंतु शिषित्र के तो पार्वती जी के चरणों को ही पकड़ रहे हैं मानो लो कह रहे हैं कि माता पिता की गाली और घी की नाली इसमें कोई बड़ाई की बात है नहीं आप गाली दो तो कोई मैं जानता हूं हृदय से गाली नहीं दे रहे हो ऊपर से गाली दे, दे रहे हो केवल कहने के लिए गाली दे रहे हो ऐसा नहीं है ऐसा ही है इसलिए चर पकड़ रहे हैं अब मां का स्वभाव होता है कि बालक ऊधम करे तो धमाधम दोनों हाथ से कूट दे बालक रोए तो तुम तो खुद ही उठा करके छाती से लगा करके बहुत ही हैरान करे बहुत ही हैरान करे ऐसा कह कर उसको भी जाए ऐसा कहकर पुचकार दी भी जाए उसको छाती से भी लगाए और उसको डाट भी भी जाए तो ऐसे ही सिर के ऊपर हाथ रखकर करके कहा यते भूयो महताम न करता पुत्र किलिशो बोल बेटा बड़ों का ऐसे अपराध थोड़ी किया जाता है उनका सभा के बीच में ऐसे नरादर थोड़ी किया जा सकता है ऐसे नहीं करना चाहिए यह आशीर्वाद सिर के ऊपर तो यहां पर भक्ति के स्वभाव में और भगवान के स्वभाव में अंतर दिखाया भगवान का स्वभाव है कि मसल होने के कारण भक्त के अपराध को क्षमा कर देना भगवान का स्वभाव है ब्रह्मण देव होने के कारण ब्राह्मण के सेवा में किए गए अपराध को क्षमा कर देना पर तो भक्त का ये स्वभाव है कि यदि कोई ब्राह्मण भी भगवान की निंदा कर रहा है तो वे ब्राह्मण से भी भिड़ जाएंगे उसको भी डांट भक्त का ये स्वभाव है कि यदि कोई कृष्ण सुख के विरुद्ध आचरण कर रहा है तो वे उसका निषेध कर देंगे इसी तरह से यहां पर श्री चित्रकेतु उन चित्रकेतु ने भगवान का चित्रकेतु ने अः के अपराध को शिव ने तो क्षमा कर दिया परंतु पार्वती जी ने क्षमा नहीं किया और जब चित्रकेतु ने पार्वती जी के चरणों को पकड़ा तो श्री चित्रकेतु कृतकृत्य हो गई और कह रहे हैं मां आपने जो आशीर्वाद दिया है शाप दिया है आशीर्वाद कहो तो शाप कहो तो जो भी दिया है उसको मैं स्वीकार करता और विमान में चले गए भगवान पार्वती जी से बोले के हे सुंदरी क्या तुमने भक्तों की महिमा का दर्शन किया नारायण पराशर में नकोतिश्चन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नर के स्वल्यार्थ दर्शन जो नारायण परायण है वो कहीं भी भयभीत नहीं होते हैं स्वर्ग अपवर्ग नर में भी तुल्य विचार को रखने वाले होते हैं स्वर्ग में जाए और वैकुंठ नाथ की सेवा नहीं मिले तो स्वर्ग नरक है और नरक में जाए वहां कृष्ण कथा मिल जाए तो वो नरक भी स्वर्ग से बढ़ करके मोक्ष मिल जाए और यदि कृष्ण सेवा नहीं मिले तो मोक्ष नरक है पांत मोक्ष मिलकर के निरंतर कुंठा रहित यदि वैकुंठ में भगवत कृष्ण कथा मिलती रहे तो वो वैकुंठ परम मोक्ष से भी परम परम श्रेष्ठ है तो यह कहने का मतलब है कि भक्तों का ये स्वभाव तो उपास से चरणाम बुझे श्री किशोरी जी आपके चरणाम बुझ हम भक्तों के लिए परम उपास से होकर के विराजमान हैं। हम आपके चरणों की आराधना करेंगे रहे भोरे के समान आपके चरणों की आराधना कर रहे हैं ब्रिजता किशोरी गणई ब्रज के जितने भी ब्रजवासी जन है जो गायों का पालन करने वाले हैं उनकी जो किशोरी हैं, उन किशोरी किशोरीगण ब्रिजवासियों की किशोरी किशोरीगण उनके मह उनके द्वारा आपके, आपको अपूर्व प्रीति प्रदान की जाती है वे प्रीति के साथ भाव के साथ में आनंद आनंद को वे प्राप्त करती हैं तो ब्रज वृत किशोरीगढ़ ही परिभाव्य भावोत्सवे उनको परम पराकाष्ठा का जो भाव है वो आप प्रदान करने वाली हो फिर महद्वी सनकालिक जो हैं उनके द्वारा भी आपकी आराधना की जाती है और वे भी परिभाव्य माने पराकाष्ठा का जो भाव है उसके उत्सव को प्राप्त करते हैं उनको भी परिभाव्य भावोत्सव प्रदान करने वाली हिश्य राधिका हो पर माने एपिटोम पराकाष्ठा उस पराकाष्ठा के परम परम सुख को आप प्रदान करने वाली हो और पुरुष ही माने संक्यु अनुरऐ ऐसे पुरुष और पुरुष ही माने जगत के भी जो पुरुष हैं उनके द्वारा भी आपकी सर्वोत्तम रूप में आराधना की जा सकती है की जाती है और आप उनको परभाव्य माने काष्ठा का जो सुख है वह प्रदान करती हो अगाध रस धाम आप अगाध रस की धाम हो स्वपद सेवो विभव आप मुझे अपने चरणारविंद की सेवा विधि प्रदान करो केवल शास्त्र संपत्ति से काम नहीं चलेगा केवल सालोक्य के संपत्ति से काम नहीं चलेगा कि कभी कभी आकर के हम दर्शन करने आए से का, इसे काम नहीं चलेगा हमको स्वारूप में प्रदान करने से भी काम नहीं चलेगा रूप दे दिया सेवा नहीं मिली किस काम का रूप मंजिरी का रूप भी दे दिया और सेवा नहीं मिली तो किस काम का रूप इसलिए कृपा करके मंजिरी का स्वरूप भी प्रदान करें दासी का स्वरूप भी प्रदान करें और दासी के स्वरूप के साथ में दासी का जो भाव है उस भाव सेवा को भी शिवाधा की दासी बनकर के भाव सेवा प्राप्त हो ये लला रखनी चाहिए केवल दीक्षा लेने ले ली और दीक्षा लेकर के बस बैठ गए भावना नहीं आई तो अभी दीक्षा की पूर्णता नहीं दीक्षा की पूर्णता तभी है जबकि जो भाव श्री गुरुदेव ने कृपा करके प्रदान किया है गुरुदेव के माध्यम से श्री राधारणी ने प्रदान किया है उस भाव में हम अवस्थित होकर के विराजमान हो उस भाव को हृदय में धारण करें यह धारण करना यह बहुत बड़ी वस्तु है नहीं तो वो एक रिचुअल मात्र है कि दीक्षा ये भी एक परंपरा है तो पर कहा गुरु गुरुजी और कहा हम और कहा ठाकुर जी तो उस, उसका कोई मतलब नहीं है जो स्वरूप मिला है उस स्वरूप के अनुसार हम सामिप्य सेवा को करें केवल साष्ट्री सेवा नहीं केवल सालों की सेवा नहीं केवल सारूप्य सेवा नहीं बल्कि हम सामिक्य सेवा का लाभ प्राप्त करें और सामिक्य सेवा में भी परम सुंदर समीप होकर के उस सेवा को प्राप्त करें जो पर सेवा श्री मंजरीगणों को अंतरन रूप में भी आप प्रदान करती हैं जिसके लिए सालोक्य अधिकार वाले सनकाल को भी जैसे जय विजय जै ने रोक दिया ऐसा हमको नहीं रोका जाए जय विजय जै की संकालों की तरह से हमको नहीं रोका जाए और हम उस सेवा में आपकी अंतरंग श्री अंग की सेवा करते हुए विराजमान क्या एकदम ये बिल्कुल विजन बिल्कुल स्पष्ट कर देने वाली श्री राधा रसुधानी रस जी हैं जो कि ये एकदम स्पष्ट कर देती है कि भाई साड़ी से काम नहीं चलेगा साष्टी से काम नहीं चलेगा सालोक्य से काम नहीं चलेगा सारूप से भी काम नहीं चलेगा सामिप्य मुक्ति हमको चाहिए साष्टी सालोक्य सारूप्य इनसे काम नहीं चलेगा हमको पांचवी मुक्ति के रूप में सर्वोत्तम मुक्ति के रूप में हमको सामिप्य मुक्ति चाहिए और सामिप्य मुक्ति में भी वो मुक्ति जिसमें हम परिभाव्य भावोत्सव परिभाव्य माने एपिटोम पराकाष्ठा प्रा, का जो भाव है उस पराकाष्ठा के भाव के आनंद को हम प्राप्त करें ब्रह्म में जाकर के एक हो गए समुद्र में बुद्ध में सिंधु में बिंदु मिल गई वो साहिजी का भाव ऐसे ये उपासना की एक बड़ी सुंदर जो पराकाष्ठा और एकदम स्पष्ट जो ब्लू है उसको सामने स्पष्ट कर दिया कि है सेवा विधौ और परभाव्य भावोत्सवे श्री राधा रानी का एक विशेषण दिया कि परिभाव्य भावोत्सवे परिभाव्य माने पराकाष्ठा का जो भाव है वो प्रदान करें जहां पर के हमको कोई निकुंज में जाने से रोक टोक न करने वाला हो वहां पर किसी बाहर का आदेश नहीं है वहां पर जो आदेश चलेगा अब वो श्री अपनी युथेश्वरी जो है उनके अनुर में हमको भी भीतर प्रवेश प्राप्त हो जाए परिभाव्य भावोत्सव पराकाष्ठा का जो भाव का जो आनंद है वह हमको प्राप्त हो जाए ऐसी श्री स्वामी आप मेरे ऊपर कृपा करें बोले एकदम बिल्कुल स्पष्ट के आ, हमें जो सालोक्य है उसकी भी अपेक्षा बोलमोहन लाल की सालोख्य मुक्ति की भी अपेक्षा श्रेष्ठ जो मुक्ति है वो श्रेष्ठ मुक्ति हमको प्राप्त हो सालोख्य मुक्ति से भी बढ़कर करके श्रेष्ठ मुक्ति जो है जो आ, सेवा करने की जो मुक्ति है वो सेवा करने की मुक्ति उस अधिकार के साथ प्राप्त हो जो अधिकार श्री मंजिली गांव को प्राप्त है कि वे अंतरण क्षणों में भी आपकी सेवा करने के लिए निकुंज मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त है ऐसा स्वरूप मुझे प्राप्त हो और ऐसी सेवा मुझे प्राप्त हो आनंद आनंद चंद्रम गा पांग छठा मंथरम अब श्री किशोर जी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहे हैं किशोर जी कैसी हैं आनम्र आनंद चंद्रम और कैसी हैं है ईरित्रगापांग छठा मंथरम और कैसी है, है? किंचित दर्शरूव गुंठन पटम फिर नीला विलासा विधि लीला विलास की अवधि है अलख मंजरी कर रही आलक्ष सन सं नागरा संगे ऐसी अलक मंजरी जो है उनको ऊंचा कान के ऊपर चढ़ाती हुई सिर के ऊपर चढ़ाती हुई कर रही माने नाखून से जो अलकावली मुख पर आ रही है उनको ऊपर चढ़ाती हुई आलक्ष सन नागरे नागरस्यांगे जब आप श्री सन्नागर श्याम सुंदर उनके अंग के सन्न में विराजमान हो उस समय श्री नागर स्थित अंगे अंगम नागर के अंग से अंग में आपका प्रतिम्ब में दर्शन करू श्याम सुंदर के श्रीअंग में आपका प्रतिम्ब और आपके श्रीअंग में श्याम सुंदर का प्रतिम्ब दर्शन करती हुई मैं विराजमान हूं राध के सचकित आलोकम कदा लोके ऐसे चकित होकर के आपके आलोक को आपकी रूप माधुरी का मैं तब दर्शन करूंगी एक सामान्य हो गया अब जी की रूप माधुरी का दर्शन करने की अभिलाषा की जा रही है यहां कह रहे हैं आनम्रानंद चंद्रम हे श्री किशोरी जो कब वो अवसर होगा ये दासी जब आपको आग्रह श्री हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर के श्री श्री हस्त में समर्पित करेगी और उस समय श्री प्रिया में सहज लज्जाशीलता के कारण अपने मुख को लज्जा उदय हुआ और लज्जाशीलता के कारण अपने मुख को झुका के आप खड़ी हुई हैं तो श्री कहा तो श्याम सुंदर के गुरु को श्रवण करने में मोटाइत भाव धारण करके छिप छिप करके कान लगा करके सुन रही थी श्याम सुंदर की क्या चर्चा हो रही है कौन सा गुण वर्णन कर रही है सखी आपस में चर्चा कर रही है और कान लगा करके सुन रही है उसका नाम है मोटाइथ कि जहां प्री की चर्चा की अभिलाषा करना उसका नाम है मोटाइत तो मोटाइट होकर के माने कान को खोल करके श्री प्रिया लाल की प्रिया जी की लाल जी के रूप माधुरी को सुनने की इच्छा कहां तो धारण कर रही थी और जब दासी ने सखी ने हाथ पकड़ करके खींच करके श्री प्रिया उनको श्याम सुंदर के पास में ले जाकर के उपस्थित किया आग्रह जब श्याम सुंदर के सामने उपस्थित किया उस समय आनंद आनंद चंद्रम जिन्होंने अपने मुखचंद्र को लज्जा के कारण नीचे छिपा लिया है ईरित्रगा पांग छटा मंथरम जब लज्जा किंचन दूर हुई दासी भी कुछ पीछे हट गई पीठ पीछे आ गई उस समय ईरत दुर्गा पांग छठा मंथरम आपका मुख कैसा है उस समय इरित माने प्रेरित कर रहा है जहां दृग अपटा नयन और कटाक्ष इनको प्रस्तुत करते हुए श्री मदन मोहन को आप दर्शन कर रही हो ये श्री स्वामी जो आप मदन मोहन जी का उस समय दर्शन कर रही हो श्री श्याम सुंदर का लाल जी का दर्शन करते हुए आप विराजमान हो रही हो वे बिहार बिहारी जी का दर्शन करते हुए ईरत दृग अपनी दृग और अपांग दृष्टि और अपन कटाक्ष इनकी छटा को प्रस्तुत करते हुए धीरे से रूप में दृष्टि श्याम सुंदर के ऊपर झुकती हुई दृष्टि श्याम सुंदर के ऊपर डाल रही पहले तो मुंह नीचे कर लिया था परंतु तो नीचे करने पर श्याम सुंदर का मुखदर्शन अभी हो रहा है अपने चरण के नाखून में श्री लाल जी की पृथ्वी में रहा है तो पहले अपने चरण उनका ही दर्शन कर रही है नाखून में प्यारी के रूप माधुरी का दर्शन कर रही है पंत संतोष नहीं हुआ तब तो धीरे से नाखून से अपनी दृष्टि को उठा कर के मंथर रूप में श्री श्याम चंदर के मुख का दर्शन कर रही है बोला तो लाल नीलाल आनम आनंद चंद्र लज्जा के कारण प्रथम मिलन में पहले मुख को नीचे किया हुआ था फिर ईरगा अपनी दृष्टि को कटाक्ष को कुछ ऊंचा करके चुपके से श्याम सुंदर को देखने का दर्शन भी कर रही है उस समय अनंगता मंथरम जो दृष्टि की मंथन स्थिति है उस मंथन स्थिति को प्रकट कर रही हो मंद मंथन दृष्टि से श्याम सुंदर को देख रही हो फिर किंचित दर्शी शुरू गुंठन पतन और उस समय पुनः बीच में संकोच उत्पन्न हो जाए तो संकोच उत्पन्न होने पर अपना जो घूंघट है पल्लू उसको थोड़ा सा खींच करके जैसे अवगुंठन करती हुई विराजमान हो रही हो दर्शन की उत्कंठा में पल्लू कहा जा रहा है होश नहीं है परंतु तो उस समय किंचित दर्शी शुरूव गुंठन पतम उस समय कुछ श्रोब गुंथन जो है उस श्रोब गुंथन को थोड़ा सा ऊंचा कर रही हो कभी संभाल रही हो कभी फिर से कृष्ण दर्शन की उत्कंठा में जब ग्रीवा ऊंची करते हो तो जो ओरनी है जो घूंघ है वो पल्लू जब पीछे जाता है तो उस समय घूंघ को ऊंचा करके श्याम सुंदर का दर्शन करती हुई विराजमान हो रही हो बल जी जिस समय मुख नीचा कर लिया है उस समय मुख नीचा करने पर घूंघट स्वाभाविक रूप में नीचा आएगा जब दृष्टि ऊंची की तो घूंघट कुछ सरका जब मंथर गति से शाम सुंदर के साथ में चौमे करती हुई विराजमान हुई दृष्टि मिलेगी उस समय अवगुंठन जो है उसको ऊंचा कर देंगे वो अवगुंठन अपने आप ऊंचा सरक जाएगा और दासी की भी सेवा है वो जो पीछे खड़ी हुई है दासी वो भी करी ये करिए बाप प्यारे के दर्शन करने में पूर्ण दर्शन करने में यदि बाधा डाल रहा है तो इसको दूर कर ले करके किंचित रूप में दासी भी उस अवगुंठन को दूर करती हुई हाँ बड़ी सुंदर छवि ये शिवप्रिया लाल की जो मिलन की छवि उसमें शिवप्रिया में पहले मोटाई भाव था मोटाई भाव में श्याम की चर्चा को छुप छुप करके सुन रही थी उसका नाम मोटाइथ थे फिर जब श्री श्याम कोई भेंट कर रहे हैं उस समय बिब्बोक नामक भाव उत्पन्न हुआ और बिब्बोक भाव में प्यारे के द्वारा दी गई वस्तु का ऊपर से अनादर हमें नहीं चाहिए निशेद करके ना, ना जरूरत नहीं है जरूरत नहीं है ऐसा कहकर के बिब्बक भाव उसको प्रकट कर रही है तो प्रिय दत्त वस्तु में मिथ्या अनादर उसका नाम है बिब्बो उसको धारण किया और अपने भाव का गोपन किया और फिर इसके बाद में उत्कंठा जो है वो उत्कंठा में श्री प्यारे का जिस समय दर्शन के बिना रहा नहीं जा रहा है उस समय उत्कंठा ने जब श्री प्यारे के साथ में मित्रता स्थापित कर है संधि स्थापित कर दी है उस समय घूंगठ जब जा रहा है तो सखी भी उस समय प्यारी प्रियाजी के घूंगठ को ऊंचा करती हुई या घूंग जो सरक रहा है उसको कहीं सड़काती हुई थामती हुई वे विराजमान हो रही हैं और लीला बिलासावधि और उस समय लीला के विलास की अवधि अपूर्ण रूप से प्रकट हो रही है तो पहले मोटाई भाव फिर उसके बाद में विबोक भाव विबोक भाग में उत्कंठा भाव और उत्कंठा भाव में फिर विमशता में जब घूंगठ सरकता हुआ चला जा रहा है उस समय लीला बिलासा आपकी लीला बिलास से युक्त आपका मुख है ये मुख की विशेषता है और मुख कैसा है उन्नी मंजरी कर रहे अब घूंगट कहां गया पता ही नहीं तो अलकावली जो है वो अलकावली जो नीचे नख में शाम सुंदर का दर्शन करते समय उत्पन्न हुई थी उस समय जो अलकावली सामने आ गई थी उन अलकावली को तब हे श्री आप अपने जो कर रोही श्री नख जो है उन नख के द्वारा अपनी अलकावली को सर पर ऊंचा चाहती हुई कान के ऊपर चाहती हुई विराजमान होगी अथवा अच्छा दासी को यह सेवा कम मिलेगी इस दासी को ये सेवा कम मिलेगी कि ये आपके प्रिय दर्शन करने में व्यवधान जो अलकावली का आ रहा है उस अलकावली के व्यवधान को यह दासी दूर करने के लिए आपकी अलकावली को ऊंचा करेगी तो दोनों तरह से उन्नी माने ऊंचा करके अल्क मंजरी अलकों का जो समूह है उसको कर रही नाखून के द्वारा तो नाखून दासी के भी है और प्रिया जी के भी और लाल जी के भी हाँ जय जी जी कई लाल जी के भी तो दासी प्रिया प्रिया फिर पह, पहले प्रिया फिर दासी फिर लाल जी उनके द्वारा अलकावली जो है उनको ऊंचा करती हुई आलक्ष सन्नागरण जब सन्नागर का उन नागर शिरोमणि ऐसा ऐसे रसिक शिरोमणी धीर ललित नायक कहीं दूसरी जगह प्राप्त है ही नहीं ये अद्भुत तो होकर के विराजमान ऐसे सन्नागर एकमात्र परम परम निष्ठा रखने वाले जो नागर हैं उन नागर का के साथ में शी क्रियोग किशोरी जो जब प्यारे रस की तृतीय तो लहर में आपका आलिंगन करते हुए विराजमान होंगे जब आपको महावैभव प्रदान करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान होंगे उस महावैभव को प्राप्त करके आपके श्रेयंग में लाल जी का प्रतिम्ब और श्री लाल जी के श्रेयंग में आपका प्रतिम्ब अंगे अंगम अंग में अंग का प्रतिम्ब देखकर करके आलोकम अंगे अंगम आलोकम अंग में अंग की जो प्रतिष्ठाएं पड़ रही है जो आलोक पड़ रहा है उस आभास का दर्शन करके श्री किशोरी जी का अंग कैसा दर्पण के समान चमकीला और उसमें श्री लाल जी के श्री अंग की कभी प्रतिम्ब पड़ हो ऐसे अंग में अंग आपके उस रूप का दर्शन करके सचकिता ये जो दासी है वो चकित हो करके कब आपके उस आभास को जो श्याम सुंदर के श्री में विराजमान है और का वो आभास जो आपके में विराजमान है दोनों दोनों के लिए प्रतिबंध होकर के विराजमान है ऐसे आपके आभास का कदालोके प्रिया प्रिय प्रतिरूढ़ मूर्त उसकी व्याख्या है के श्याम सुंदर के माधुरी प्रिया के हृदय में प्रतिरूढ़ हुई अब ऐसी प्रेमवती प्रिया की छवि श्याम सुंदर के हृदय में आरूढ़ हुई और ऐसी श्याम सुंदर की छवि फिर प्रिया के हृदय में प्रतिरूढ़ हुई प्रिया प्रिय से प्रतिरू मूर्त्या पहले जो प्रिया प्रदर की छवि है वह प्रिया प्रिया के हृदय में रूर हुई, फिर की छवि के हृदय में हुई, फिर की छवि प्रिया के हृदय में पृतरूण हुई दो दर्पण यदि आसपास रखे जाएं, तो एक दर्पण का प्रतिबंध दूसरे में उस प्रतिबंधित दर्पण का प्रतिबिंब पहले में सब प्रतिबिंब प्रतिरूढ़ कहा सबसे पहले जो आश्रय स्वूप किशोरी जी है उनके हृदय में श्याम सुंदर की छवि आएगी फिर श्याम सुंदर की छवि श्याम सुंदर के हृदय में प्रिया की छवि आएगी तो प्रिया की छवि की जो छवि है वो प्रिया के हृदय में पृथ्वी होकर के विराजमान हो तो यहां पर अंगे अंगम आलोकम अंग में अंग का जो आलोक हो रहा है उस आलोक को कदा लोक है मैं कब देखूंगी बल्ले हरी बहुत सुंदर एकदम श्री मिलन के प्रारंभ की स्वरतारंभ उसके प्रारंभ जो अपूर्व रूप माधुरी लीला उस लीला का चिंतन करते हुए वो सामीप्य अधिकार वाली जो सखी है वो सामीप्य अधिकार वाली सखी ये कह रही है कि हे शी किशोरी जो जब मैं आपको बलपूर्वक श्याम सुंदर के अंक में कहीं धक्का दे करके समर्पित करूंगी आपको श्याम सुंदर के श्री अंग में सखी गण समर्पित करेंगी उसमें आनम्र आनंद चंद्रम आपका मुख झुक रहा है परन्तु श्याम सुंदर का दर्शन समाप्त नहीं हुआ है क्योंकि आपके नक्षचंद्र में श्याम सुंदर का मुख प्रतिबिंबित है उसका अबल अबल आप अभी कल दर्शन कर रही है जब लज्जा कुछ दूर हुई और श्री श्याम सुंदर ने जब चु को उन्नयन किया समय अपने दृष्टि को आपने मंद मंथर रूप में श्याम सुंदर के श्रीमुख के ऊपर स्थापित किया तो ईत माने प्रेरित किया दृक अप छ मंथरम की छटा को मंथर रूप में श्याम के ऊपर डाला फिर किंचित दर्शे शिरोम गुंठन पटम और उस समय श्री श्याम ने प्रिया के अवगुंठन को ऊंचा किया सखी ने अवगुंठन को ऊंचा किया अथवा अवगुंठन स्वयं ही कहीं खिसक गया किंचित ऊंचा हो रहा है फिर लीलासा विभिन्न आप जब प्यारे आपको महावैभव प्रदान करते हुए विराजमान हैं उस समय दर्शन करने में अलकावली जो सामने आ गई हैं उन सामने अलकावली को नख के अग्र से ऊंचा करते हुए आलक्षरम परम नागर श्री श्याम रस की वृद्धि में परम परम चतुर्थ श्री श्यामसुंदर सुंदर श्यामसुंदर का जब आप दर्शन करती हुई विराजमान हो नागरम आलक्षरम नागर संन्नागर का जब दर्शन करती हुई विराजमान हो हे राधे अंगम अंग आलोकम आपके अंग में श्याम सुंदर का प्रतिबिंब और श्याम सुंदर के श्रीअंग में आपका प्रतिबिंब जब विराजमान हो रहा है ऐसे हे राधे के आपके अंग प्रत्यंग में उस शोभा का कव तो में दर्शन करूंगी ऐसे अभिलाषा कर रहे हैं और किस और कदा? इनके माध्यम से आपकी कृपा का ही एकमात्र आशय ग्रहण कर रहे आगे करिए राखा चंद्रो भराको यद अनुपम रसानंद हो कंदोक तत्तादृक चंद्रकाया कलाशा श्रोणाधर श्री बृद नव सुधा माधुरी सार सिंधु सा राधा काम बाधा विधुर मधुपति प्राणदा प्रियताम नाम बुलबे श्री राधे का जो काम बाधा विधुरम काम बाधा से व्याकुल हो रहे हैं जो श्री श्याम सुंदर काम बाधा से व्याकुल हो रहे हैं ऐसे मधुपति श्री श्याम सुंदर को प्राणदा प्राण समर्पित करने वाली है साराधा काम बाधा विधुरम जो काम बाधा से विधुर हो रहे हैं विधुर माने बिड़ह व्याकुल हो रहे हैं काम बाधा से जो ब्रह व्याकुल हो रहे हैं ऐसे मधुपति उन मधुपति का क्या कहना जिनकी मधुराधिपते रखिलम मधुरम जिनकी वेणु मधुर है जिनका हंसना मधुर है जिनका चलना मधुर है जिनका रुकना मधुर है सब कुछ मधुर होकर के विराजमान है ऐसे जो मधुराधिपति हैं, उन मधुराधिपति की जिनकी एक एक वस्तु मधुर जिनका धाम यमुना अपूर्व मधुर वृंदावन अपूर्व मधुर होकर के विराजमान ऐसे जो मधुरपति है उन मधुरपति को भी प्राण दाह प्राण प्रदान करने वाली जो श्री राधिका हैं, वो प्रियताम मेरे प्रियताम नूप से कृपा कर। श्री राधा कैसी हैं उनका वर्णन कर रहे हैं राधा माधव इन दोनों की शोभा कैसी है उसका वर्णन कर रहे हैं कि राधा चंद्रो राका चंद्रो बराकह पूर्णमा का जो चंद्रमा है वो चंद्रमा तो बराकह तुच्छ है वराकमा ने अत्यंत तुच्छ श्री राधिका की तुलना में श्री चंद्रमा वह अत्यंत तुच्छ होकर के विराजमान अनुपम रसानंद कन्दान क्योंकि श्री राधिका का मुख अनुपम रस के आनंद का कन्द माने मूल है श्री राधिका का मुख वह अनुपम रस आनंद का रसके भी रस भी है परंतु तो रस प्रकट नहीं है तो काम नहीं चलेगा का। इसलिए रसके भी से काम नहीं चला रस का आनंद का रस का आस्वान भी का प्रकट रस उस प्रकट रस का कंद होकर के विराजमान है जड़ होकर के मूल होकर के विराजमान श्री राधिका का मुख अनुपम रस के प्रकट आनंद की जड़ है इसके द्वारा ही परम परम आनंद की प्राप्ति हो रही है रसकंद आनंद नेंदो ऐसा जो आनंद उसके लिए आनंद रूपी चंद्रमा को खिलाने में इंदु के समान चंद्रमा के सम, आ, आ, इंदु माने चंद्रमा तो जैसे चंद्रमा के प्रकाश से जो श्वेत कमल हैं वे कुमुदनी जैसे खिलती हैं ऐसे ही जो अनुपम प्रकट आनंद है उस आनंद की कम रूप श्री राधिका का मुख है और श्री राधे श्याम सुंदर के हृदय में जो आनंद की कौमुदी है उस को, कौमुदी को उस कुमुद को खिलाने वाला यह मुख चंद्रमा होकर के विराजमान है। ताद्रक हैद्रिक चंद्र चंद्रिका यह ऐसी श्री राधिका के मुख की अपूर्व का है किमपि कला मात्रणु तो ऐसे मुक्की कोई कला मात्र अणु जो शोभा है उस तो शोभा के सामने भी यदि चंद्रमा का वर्णन किया जाए तो राका चंद्रो बरा कहा श्री राधिका अनुपम रस प्रकट आनंद रसानंद माने प्रकट जो रस है उसकी मूलभूत होकर के विराजमान और उनका मुख वह श्याम सुंदर के मुख को चंद्रमा को खिला देने वाला है अथवा अच्छा श्याम सुंदर का दर्शन करके इनका मुख खिल जाता है परस्पर दोनों खिल जाते हैं तो अनुपम रसानंद कंद आनंद नेंदोह श्याम सुंदर का जो अनुपम प्रखट रस का आनंद रूपी मन रूपी कुमुद है वह कुमुद उनको खिलाने के लिए श्री राधिका उनका मुख इंदु चंद्रमा के समान है जिससे श्याम सुंदर का मुख खिल जाता है ऐसे श्री राधिका के ताद्रक चंद्रकाया राधिका के मुखरूपी चंद्रमा से जो चांदनी प्रकट हो रही है उस चांदनी की संपूर्ण चांदनी की बात तो करना बड़ा दूर उसकी कला मात्र आऊं, अं, उसकी तुलना में भी राका चंद्र का पड़ जाता है बराक हो जाता है और श्रीधार कैसी है यशोणाधरश्रीत नव सुधा माधुरी सार सिंधु जिनके लाल जो अधर है यशाधर श्री उनके जो लाल शो, माने लाल ओठों की जो शोभा है नीचे के ओठ की जो अपूर्व शोभा लाल अधर की जो शोभा उस शोभा के आगे नव विदोधा माधुरी सार सिंधु वो अधर नव अमृत की माधुरी के सार के समुद्र रूप होकर के विराजमान <laughs> श्री राधिका के अरहर वे नए अमृत की मधुर माह के समुद्र के समुद्र रूप होकर के विराजमान है माधुरी का जो सार उसके भी समुद्र होकर के विराजमान ऐसा नहीं है कि जो आया वो समुद्र में समा गया वो नहीं है समुद्र का भी वो ऐसा समुद्र है जो माधुरी का सार सार का समुद्र है ऐसे सार के समुद्र जिनके शोभा धरश्री जिनके अधरों की जो शोभा है लाल अधरों की शोभा वह नई अमृत की माधुरी के सार की सिंधु के समान है राधा ऐसी वे राधिका काम बाधा विधुर मधुपति प्राणदा वे का बाधा से विधुर माने व्याकुल हुए जो श्री मधुपति श्याम सुंदर है उनको भी प्राण प्रदान करने वाली हैं ऐसी का हमारी हमारे ऊपर कृपा करें एक सामान्य नियम है न्याय का और शास्त्र का संपूर्ण शास्त्र का कि नहीं नंदा निंदेम निंदा तुम प्रवर्तें स्वमतम स्थापय जब किसी दूसरे प्रतिपक्ष की निंदा की जाती है तो तत्वता निंदा करना लक्ष्य नहीं है लक्ष्य है अपने मत की स्थापना करनी ऐसे यदि यहां पर चंद्रमा की निंदा की जा रही है राका चंद्रमा की निंदा की जा रही है तो राका चंद्रमा की निंदा करना लक्ष्य नहीं है लक्ष्य है किशोर जी की महमा की स्थापना करनी और जहां शिव प्रिया जी की रूपमाधुरी कांति जो चारों फैल ही है उसके आगे राधिका की चंद्रिका के आगे चंद्रमा की चंद्रमा राधा की राधिका के अंग की कांति की चंद चांदनी उसकी कला औरतृ की महिमा का स्थापन जहां किया जा रहा है और उसके आगे यदि चंद्रमा की चांदनी की निंदा की जा रही है तो निंदा लक्ष्य नहीं है बल्कि प्रिया की महिमा की स्थापना करना यह एक लक्ष्य है क्योंकि तुलनात्मक अध्ययन होने पर वस्तु की महिमा पता लगती है तो जब सर्वश्रेष्ठ वस्तु की निंदा दिखाई जाए तब पता लगता है कि हमारी उपास्या श्री किशोरी उनकी महिमा कितनी बड़ी है जगत में जिसका अत्यंत अत्यंत मूल्य हो उसकी जब महिमा दिखाई जाए और उसकी महिमा का फिर खंडन किया जाए तब पता लगता है कि हमारा जो नायक है हमारे चरित्र का जो नायक है जिसका हम गायन करने के लिए बैठे हैं, वह कितना महान है ये तब पता लगता है अरे किसी ने छोटे मोटे कुत्ते, खरगोश इनको भगा दिया हो इनको जीत लिया हो कौन सी बड़ी बात महिमा होगी उसकी जिसने बब्बा शेर को जीत लिया हो वो शेर सारा कहलाएगा वो बड़ा कहलाएगा तो यहां पर सर्वोत्तम जो वस्तु है उस तो सर्वोत्तम वस्तु की भी निंदा करते हुए फिर अपनी महिमा का गायन किया गया है तो शोराधर श्री जिनके अधरों की शोभा ऐसी है कि विदित नव सुधा माधुरी के उसके सामने नई सुधा की माधुरी का सार जिन अधरों में समुद्र के समान स्थापित है श्री राधिका के अधरों में माधुरी का सार का समुद्र विराजमान है ऐसी श्री राधिका कोई सामान्य व्यक्ति नहीं श्याम सुंदर जैसे जो मधुपति हैं उनको भी उत्कंठा उत में व्याकुल बना देती हैं, काम बाधा बिधुर बना देती हैं, उत्कंठा में व्याकुल बना देती हैं, तो कोई छोटे मोटे तुच्छ खरगोश हरण इनको भगा दिया हो उसकी विशेषता नहीं है विशेषता है कि श्याम सुंदर जैसे जो महासिंह हैं, उनको भी श्री राधिका के एक कटाक्ष वशीभूत कर लेते हैं तो हमारी श्री स्वामी की महिमा कितनी ज्यादा होगी वो राधानी की नाम है प्रकट कर रहे हैं और चलते चलते राधा चंद्रता प्रेम ज्योत्साम बीची भी परिपूरे अगणित ब्रह्मान ब्रह्मांड कोटि यदि वृंदारण्य नुकुंज सीमन सदा भाष परम लक्ष्य से भावे नव यदा तदै तुले राधे तवश्री मुखम बुल्हेश राधे के आपके मुख को कहीं बताना हो तो कैसे बताऊं शब्द है नहीं शब्द न होने पर तब उसका वर्णन करने के लिए विभिन्न उपमानों को और बिंबों को देखना पड़ेगा तो हृदय के ऊपर जो प्रभाव पड़ा उस प्रभाव को प्रकट करने के लिए तो पहली स्थिति है प्रभाव का ग्रहण करना किसी बिंब को देख करके किसी वस्तु को देख करके उसके प्रभाव को ग्रहण करना तो दूसरी जो वस्तु है वो दूसरी वस्तु है कि उस प्रभाव को प्रकट करने की जब व्याकुलता उत्पन्न हुई तो कहीं बिंब को ढूंढना कि कहा वो बिंब ढूंढेगा फिर उस बिंब में भी कहीं उपमान को ढूंढना तो ये तीन श्रेणी है पहले प्रभाव ग्रहण करना फिर एक इमेज ढूंढना फिर इमेज में भी जो विभिन्न पक्ष हैं उन पक्षों के किसी उपमान को उन पक्षों में किसी उपमान के द्वारा उन पक्षों को कहीं प्रस्तुत करना तो काव्य की कला की तीन स्थिति है और उस समय जो प्रभाव हृदय में पड़ा वह हुआ कला परंतु तो उस कला का बहुत छोटा सा भाग कलाकृति के रूप में काव्य के रूप में कहीं बाहर आता है तो कला अलग वस्तु है कलाकृति अलग वस्तु है कला बहुत बड़ी वस्तु है कला में तीन चीज आती हैं। पहले कोई वस्तु का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा कवि के हृदय में पड़ा फिर उस प्रभाव को प्रस्तुत करने के लिए उसने चारों दृष्टि डाली और किसी बिंब को इमेज को ढूंढा इमेज के माध्यम से वो प्रस्तुत कर रहा है उस इमेज में भी कई पक्ष होंगे उनके एक एक, एक अंग में किसी उपमान को वो ढूंढने का प्रयास करेगा और उपमानों के माध्यम से उस इमेज को उस बिंब को उस प्रतिबिंब को बिंब नहीं प्रतिबिंब उस प्रतिबिंब को वह कहीं प्रस्तुत करने का प्रयास करेगा अब जो प्रयास किया जाएगा हृदय में जो प्रवाह पड़ रहा है उसका बहुत छोटा सा भाग कहीं कलाकृति के रूप में सामने आता है तो यहां पर कह रहे हैं कि राका एक विचित्र चंद्र देता कल्पना करो आपको कोई बिंब मत ढूंढे हैं और बिंब में कल्पना कर रहे हैं उस बिंब की कल्पना कर रहे हैं उसबिंब की कल्पना कर रहे हैं इमेज की कल्पना कर रहे एक इमेज की कल्पना कर रहे पूर्ण पूर्णिमा पूर्ण चंद्र की पूर्णिमा है राका और उसमें अनेक विचित्र चंद्र उदय हुए हैं एक चंद्रमा नहीं अनेक चंद्रमा उत्पन्न हुए अनेक चंद्रमा भी विचित्र चंद्रमा है तो पूर्ण चांदनी रात में अनेक और विचित्र चंद्रमा उदय हुए हैं और उन चंद्रमाओं से उदृत प्रेमामृत ज्योतिषाम प्रेमामृत की अपूर्व चादनी प्रकट हो रही है ऐसी कोई अपूर्व चादनी प्रकट हो रही है जो प्रेमामृत को बरसा रही है शरतकालीन पूर्णिमा के दिन अनेक विचित्र चंद्रमा उदय हुए और उन चंद्रमा से कोई प्रेम के अमृत की वर्षा विचित्र रूप से हो रही है और उस प्रेमामृत की जो वर्षा हो रही है प्रकाश की वर्षा हो रही है उस प्रकाश के बीच भी बीचियों में लहरों में पर पूरेत अग्रित ब्रह्मांड कोटि यदि सारा अंत ब्रह्मांड अगर अगर ब्रह्मांड यदि डूब गए हों उस समुद्र में अगणित ब्रह्मांड डूब गए हों तब जाकर के बृंदारण्य नुकुंज सीमन तदा लक्ष्य उस समय श्री राोहन की जो अपूर्व शोभा लाल की जो अपूर्व शोभा वह बृंदारण्य नुकुंज सीम में उसका आभास मात्र परम लक्ष्यते आभाष मात्र दिखेगा नुकुंज में जो प्रिया प्रिया लाल की जो शोभा है ऐसे अमृत के समुद्र में जहां अनंत ब्रह्मांड डूब गए हैं ऐसे अमृत समुद्र की जो शोभा होगी वो श्री वृंदावन निकुंज में श्री लाल की शोभा का एक आभास मात्र होगा भावे नैव यदा तदै तुले ऐसी यदि भावना की जाए तब तुले राधे तबश्री मुखम तब मैं श्री आपके श्री मुख का तुलना कर सकती हूं आपकी वर्णन करने के लिए मैं बैठी परंतु तो आपके मुख की तुलना कब कर पाऊंगी इसको कहते हैं अद्भुत अलंकार अद्भुत नाम करके अपूर्व नाम करके अलंकार है यह अपूर्व अलंकार कहलाता है उसका नाम है अपूर्व अपूर्व अलंकार वहां होता है जहां पर कोई वस्तु जो प्राप्त नहीं है ऐसी अपूर्व वस्तु से जब तुलना की जाए उसका नाम अपूर्व अलंकार तो यहां पर अपूर्व अशोक का भी एक विशेष भाव है वो है अपूर्व तो अपूर्व अलंकार वहां होता है जहां पर जो वस्तु संभव नहीं है ऐसी अनहोनी किसी वस्तु से तुलना की जाए तो अब एक विचित्र चंद्रमा किसी रात्रि में एक काल में उदय हों और उस एक काल में उदय होकर के वे प्रेम के अमृत की वर्षा करें ऐसी उनकी चांदनी फैले उनकी ऐसी चादनी फैले कि उसे अमृत की वर्षा हो रही हो और ऐसे अमृत के समुद्र में ज्योत्ना के समुद्र में चांदनी के अमृत के समुद्र में पर पूरे अखिल ब्रह्मांड सारा ब्रह्मांड भर जाए और उस शोभा से व्याप्त होकर के विराजमान हो और ब्रह्मांड का जो सुख है वो तो डूब जाए और अपूर्व जो शोभा है वो शोभा प्रकट हो पर परपूरेत अगणित ब्रह्मांडम वो विचित्र चंद्रमाओं से जो चांदनी निकल रही है जिनमें से अमृत की वर्षा हो रही है ऐसी चांदनी में चांदनी से संपूर्ण ब्रह्मांड भर जाए और उन ब्रह्मांडों के जो दोष हैं वे तो सब गए समुद्र में डूब गए और उनकी जो अपूर्व शोभा है वो यदि प्रकट हो तो उस शोभा की तुलना करने के लिए मैं बैठू तो श्री कुंज मंदिर में श्री प्रिया लाल श्री बिहारी ब्यारे बिहार जो बिहार करते हुए लालजी प्रिया जी जो बिहार करते हुए विराजमान हो रहे हैं उनके श्री अंग से निकलने वाली शोभा की एक आभास उसको ही वहां देखा जा सकेगा उस चंद्रमा में देखा जा सकता है और उसका वर्णन कहीं किया जा सकता है ऐसे भावे दैव यदा तदैव तो ले ऐसा यदि भाव मेरे हृदय में हो जाए अब भाव की बड़ी महिमा भावो भावनिया सिद्ध भाव भावना के द्वारा ही सिद्ध होता है श्री हर रायचरण शिक्षा पत्र में ये स्पष्ट रूप से कहा कि भावो भावनिया सिद्धा जो प्रीति का भाव है वह श्री रूप मंजरी आदि के भाव को श्रीमद विठल बल्लव का जो भाव है उस भाव को यदि ग्रहण किया जाएगा तब जाकर के उनके अनुगत्य को ग्रहण करके वह भाव की सिद्धि हो सकती है तो निर्द भाव को कहीं मिलाना चाहिए श्रीमद गुरुदेव श्री गुरमनिरी जो है उनके भाव के साथ में अपने भाव को मिलाए और अपने भाव को जब मिलाएंगे तब भावना के द्वारा श्री गुर गुरुदेव में जो भाव है वह भाव हम में भी आएगा तो भावो भावना सिद्धा भाव भावना के द्वारा ही सिद्ध होता है भावना का मतलब है कि अपने मन को कहीं श्री गुरुदेव के मन में मिला देना जो प्राण मंजरी गाय हैं, उनके भाव के साथ में जो नहीं जो नित्य मंजरी हैं, नहीं गांजरी उनके भाव के साथ में नित्य मंजरी अपने भाव को मिला देगी और प्राण मंजरी अपने भाव को श्री नुकुंज मंदिर की जो प्रिय सखी है उस प्रिय सखी के साथ में मिला देगी और प्रिय सखी अपने भाव को श्री राधाणी के साथ में मिला देगी तब जाकर के वो भाव सिद्ध होगा इसी को कहते हैं भावना भावना का तात्पर्य है कि जैसे औषधि में अभ्रक इत्यादि औषधि है उनको किसी मिट्टी के सकोरों के बीच में रखा उसको चारों ओर से बंद कर दिया और उसमें पहले रसमी मिल डाल दिया और रस डाल करके और उसको रखा और उसको जलाया गया उसको कहते हैं भावना देना भाव देना तो पहले एक रस का भाव दिया फिर दूसरे रस का भाव दिया फिर तीसरे रस का भाव दिया तो तब जाकर के वो जो औषधि है वो औषधि पंच भाव से युक्त होकर के कभी तीन भाव से युक्त होकर के कभी पांच भाव से युक्त होकर के उस औषधि का प्रभाव अधिक हो जाएगा जो भस्म है एक वस्तु की भस्म बनाई कोई <intentingimir> <सवसे> धातु है स्वर्ण उसकी भस्म बनाई फिर भस्म बना करके उसमें दूसरी औषधि मिलाई फिर उसको जलाया, वो दूसरी और वो दूसरी और जो आ, की बनी थी वो फिर से उस भावना से स्वर्ण की भस्म उस की भावना से हुई फिर तीसरी औषधि मिलाई फिर उसको भस्म को दोबारा जलाया भस्म को जलाया गया तो ऐसे तीन बार चार बार पांच बार जब वो भस्म को जलाया गया तो वो भस्म अनेक भावनाओं से युक्त हो जाएगी ये रसायन शास्त्र की है। ऐसे ही जो नित्य सखी है माने साधन से दो करके जो सखी गई उसमें अपने भाव को मिलाया श्री प्राण सखी मानी श्री रूप जी उनके साथ में रूपमंजुरी जी ने उस भाव को मिलाया प्रिय सखी श्री राधा यूथ में सबसे छोटी जो सखी है श्री वृंदा उनके साथ में अपने आप को मिलाया फिर वृंदाजी ने अपने भाव को मिलाया अपनी युथेश्वरी श्री रंगदेवी जी सुदेवी जी तुंग विद्या जी या श्री ललिता जी विशाखा जी उनके साथ में युथेश्वरी के साथ में और युथेश्वरी ने अपने भाव को मिलाया कहीं श्री राधा रानी के साथ में और राधा रानी के साथ में जो मिलाया तो राधारानी का जो भाव है वह क्रम क्रम करके परंपरिया उस समय दासी को भी प्राप्त हो जाएगा तो ये भावना साधन साधन करते हुए भावे दैव ये जब भाव के द्वारा मैं ऐसी कोई अद्भुत वस्तु का अपूर्व वस्तु का दर्शन करूंगी उस समय यह अपूर्व नाम का अद्भुत नाम करके जो अलंकार है वह अलंकार के द्वारा आपके मुख की कल्पना की जा सकती है बोलो श्री राधा रानी की जय नेता हरी बो बोलो श्रीवृंदावेश्वरी की जय नुजेश्वरी की जय जय जय बड़ी कृपाल श्री राधा रानी नेतायौर हरी वो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद गोलवंडा बन दिहारी लाल की जय जय श्री राधेश